परिमाप्त शास्त्र प्रतिपादित परदेवता ग्रंथकार आचार्यों का मंगलाचरण हो गया भाष्य भाष्यकारष्य परिस के द्वारा प्रतिपादित परदेवता तत्व तत्व ता अनुस्मृत स्मरण करके अनुपस्त स्मरण करके तन नमस्कार परदेवता का नमस्कार मंगल आचरण करते आचरती मंगलाचरण अजमपी दगति जगति मापद नमः नमः विविध विषय धर्म मुक्ते मुक्ते विषयधर्मग्राही मुद्दे क्षण प्रणतभय ब्रह्मयस्मे अजमी ऐश्वर्युगा जनग विविध विषयधर्मग्राहीक्षा अजमी ऐश्वर्युगाजनमत प्राप्द अगति चतिमत्ता अनेक प्रणतभय ब्रह्म तस्जी से ब्रह्मतत्वरी के कारण मैसेच गतिमत्ता अगति होकर गतिमत्व प्राप्त किया ये भी विविध विषय धर्म ग्राही मुग्ध विविध विषय धर्म विषय के धर्म ग्रहण करने वाले विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणाना मुग्धम दृष्टि विषय धर्म ग्रहण करने से मुग्धम विवेक रहितम ईक्षण जिनकी दृष्टि इंद्रिय मुग्ध है विवेक रहित है ऐसे अज्ञानी के लिए एकम ही, अगत्ति जगत्ति है, एकम ही अनेकम एक होते हुए जैसे हो जाता है अज्ञानी के लिए प्रणत भय प्रणता नाम जो उनके प्रति आश्रित है उनके भय का नाश करने वाले यद में उसको नमस्कार करता हूं यद ब्रह्मा शेषोपनिषद प्रसिद्ध सब उपनिषद में प्रसिद्ध है ब्रह्मा, ब्रह्म है सर्वथा परिच्द रहित देश काल वस्तु परिच्छेद रहित किसी देश में किसी काल में उसका अभाव नहीं कोई वस्तु से भिन्न नहीं तदहम प्रत्येकभूतम न तो अस्मी अहम प्रत्यकभत प्रत्यक प्रत्येक नमस्कार करता हूँ तद विषय प्रहिभाव संबंध उनके लिए नमस्कार करता प्रही नमृता प्रणाम प्रयोजन आह प्रणाम करने का क्या प्रयोजन प्रणत भय जो प्रणत उनके प्रति नत है नम्र है उनके भय को नष्ट करने वाले यही ब्रह्मणि ये ही प्रणता ब्रह्मी प्रयोगता तत्कारत्मक भय तदाचार्य उपदेश जनित बुद्धिवृत्ति ब्रह्मे वह ये प्रणता ब्रह्मणि ब्रह्मणे प्रणत है प्रकर्षण नत अर्थात परहीूता नम्र होते उसका अभिप्राय तनिष्ठा तिष्ट थी तनिष्ठ होकर के से चिंतन करके स्थिर रहते वही प्रण परही प्रण प्रणाम तनिष्ठ होकर के उसमें स्थित रहते उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं देखते ते शाम यद अविद्या तत्कार्यात्मक भय अविद्या तत्कार्यात्मक भय अविद्या अविद्या का कार्य यही भय उसको नष्ट करता है ब्रह्म कैसे नष्ट करता है ब्रह्म तद भयम आचार्य उपदेश जनित बुद्धिवृत्ति फल का आरूढ़ आचार्य के द्वारा उपदेश तत्मस्यादि उपदेश उपदेश जनित बुद्धिवृत्ति अहमशिम ब्रह्म ब्रह्माकार वृति ज्ञान बुद्धिवृत्ति फलक में आरूढ़ बुद्धिवृत्ति हो गया फलक पट्ट सदृश उसमें आरूढ़ होता है ब्रह्म उसमें प्रतिम्बित होता है तो बुद्धिवृत्ति में अभिवृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है बुद्धि बुद्धिवृत्ति फलक में प्रतिम्बित तो होता है जो ब्रह्मा, वही ब्रह्मा ही अंति भयं अंति नष्ट करता है प्रणत भयंत्री इसका अर्थ क्या है? और जो ज्ञान है केवल वृत्ति नहीं वृत्ति फलकारूढ़ वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्य न खुद जड़ा बुद्धिवृत्तिर वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण अज्ञानम सकार्यम अपनी मरम बुद्धिवृत्ति बुद्धि अंतकड़ उसकी जो वृत्ति परिणाम है और जड़ ही वस्तु सामर्थ्य उसके बिना चैतन्य के बिना अपनी तो मलम समर्थ नहीं कार्य के साथ अज्ञान को नष्ट करने के लिए जड़ बुद्धिवृत्ति केवल चैतन्य सम्बन्ध के बिना नष्ट करने के लिए समर्थन ही ज्ञान के लिए कहते बुद्धिधो बोधो बोधे धा बुद्धि उक्तम फलम आदधाति फल कार्य ज्ञान नृत्ति रूप कार्य करुदिध बोध बुद्धि अंतण बुद्धि के द्वारा इंधी दीपु से युद्ध दीप्त अर्थात अभिव्यक्त बोध चैतन्य ज्ञान ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य अर्थ बुद्धि में प्रतिफल बुद्धि अंतक प्रतिफलित बोध चैतन्य ज्ञान जो अज्ञान हानिवर्तक अंत कौन वृत्ति कहते हैं उसमें वृत्ति भुत, में अवश्य ही चैतन्य का प्रतिबंब रहीगा वृत्ति कहते वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यना वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य अज्ञानिकानिवर्तक अर्थात बोधे ध्या बुद्धि बोध ही चैतन्य चीत रूप आत्मा उसे चैतन्य विशिष्ट वृत्ति चैतन्य प्रतिफलित चैतन्य विशिष्ट वृत्ति तो उसमें इतने केवल है एक बार बोध होकर विशेष माना बुद्धि था बोध हो और बोध है था बुद्धि कहेंगे तो बुद्धि हो गया विशेष बोध हो गया विशेषण किन्तु तो दोनों के संबंध बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चैतन्य प्रति विशिष्ट बुद्धि उक्त फलम आदि ये है अज्ञान सकार्य निवृत्ति तस्वीर ब्राह्मणों संप्रति तटस्थ लक्षण विवक्षती है वही ब्रह्म का अभी तटस्थ लक्षण प्रसन्न करते है अजमे जनयोग अजन्मा जनयोग यद्यपि जन्मादर्व्रियाशन वस्तु ब्रह्म कूटस्थमा जन्मों के अभाव होने से आगे सर्व्रियाशन्य भाव विक्रिया चय का विक्रिया चय्रिया का अभाव है ब्रह्म वस्तुतः कूटस्थ निर्विकार तथा तदश्वर्योगा ऐश्वर्य योगा ऐश्वर्य क्या है तदय शक्ति आत्म के न ऐश्वर्य उनकी शक्ति ब्रह्म की शक्ति वो तो शक्ति है ऐश्वर्य वो तो शक्ति क्या है अनिर्वाच्य अज्ञान अज्ञान ही शक्ति अनिर्वाच्य अज्ञान अज्ञान नया ही शक्ति है वो अनिर्वाच्य है वो सद नहीं असत नहीं उभय नहीं इसलिए अनिर्वाच्य अर्थात ब्रह्म से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय भी नहीं ऐसे शक्ति भिन्न भी, भी अत्यंत नहीं अभिनय भी नहीं उभय भी नहीं उभय तो संभव ही नहीं इसलिए अंरिभा जो अज्ञान है उसके सामर्थ्य से वैभव है ना ऐश्वर्य आशार युगा तो ऐश्वर्य के सामर्थ्य से उसके ज्ञान के वैभव सामर्थ्य से योगा संबंधा उसके साथ उसका संबंध अनादि संबंध है अध्यास होकर करके ताधात्म अध्यास होता है ऐसे संबंध है अनादि संबंध अविद्या चितेर योग अविद्या और चैतन्य का योग ये भी अनादि है आकाशादि कार्या जन्म संबंध हम प्राप्ति <coughs> <coughs> <coughs> तो ब्रह्म जन्म के संबंध को प्राप्त कर प्राप्त करता है आकाश आदि कार्यात्म आकाशादि कार्य रूप से जन्म होता है निदानमिति निदान्यपदेशग होती जगत का कारण ऐसे व्यपदेश व्यपदेशम भजते व्यप व्यपदेश भाग शब्द प्रयोग क्या जाता है जगत का कारण जगत के निदान कारण से व्यवहार विषयता है तथा च्रुतिसूत्रोब्रह्मणु जगत कारणत प्रसिद्ध में अर्थ श्रुति में जन्मादेश ब्रह्मसूत्र में भी जगत कारण ब्रह्मणु प्रसिद्ध ब्रह्म में जगत जगतकार प्रसिद्ध है ये हो गया लक्षण ब्रह्म का यद्यप चेदम ब्रह्मकूटस्थतया विभुतया ब्रह्म कुटस्थे ब्रह्मकूटस्थे विभुव्यापके निर्विकार क्रिया नयोगा विभुवशी गति गतिवर्जितवतिषति गतिपर के सर्वदा स्थिर सर्वदि यथोत्ताज्ञानात्म कार्यब्रह्मताप्य गतिमत्ता अज्ञान वो जो अज्ञान ब्रह्म की शक्ति वो कार्य ब्रह्मताम प्राप्त उसके सामर्थ्य से कार्य ब्रह्म हो जाते हिरण्य गर्भ आदि पर जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं उपासना के फल रूप ब्रह्म लोगों को प्राप्त करते हैं कार्य ब्रह्मताम प्राप्त गतिमत गतिमता करते गंतव्यताम गंतव्य उपासक के गंतव्य प्राप्तव्य हो जाते हैं ये ब्रह्म सूत्र में आगे आएगा कार्य बादरी यदि गति उपपत्ति उपासक जो प्राप्त करेंगे कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे या कारण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो उसमें क्या कार्यम बादरी मत बाद आचार्य करते कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे अश्य गतिपत्ति कार्य ब्रह्म प्राप्ति के लिए गति संभव संभव है कारण शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करने के गति की आवश्यकता नहीं तो वही सर्वत्र है न तर प्राणवत्क्राम की गति की आवश्यकता नहीं कही गई वह कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो ये ब्रह्म सूत्र आगे कहेगा कहा जाएगा बहादरी अदिकरण न्याय न प्रतिपद्यते गव्यता प्रतिपद्य शुद्ध प्रति ब्रह्म अज्ञानी के महात्म से कार्य कार्यब्रह्म को प्राप्त करके उपासक के गव्य को प्राप्त करता है तथा अगति चतिमत्ता प्राप्त यद्यपि यद्यपिचेद ब्रह्म वस्तु निरस्त समस्तनानाकरसम अद्वित उपनिषद्व गम्य वस्तुतःस्त समस्तनाभेद निरस्त समस्तनाथ यस् जिसमें संपूर्ण संपूर्णना का निराश हो गयाेदर एक शुद्ध एक चिन्मात्र उपनिषद के द्वारा अभ्यगम्य माना जाते तो भी जीवो जगत ईश्वर अनाद अनिर्वाच्य अविद्यावसाद है अनाद अविद्यावसाद अनिर्वाच्य अनाद अविद्या के कारण एक होते हुए अनेक जैसे एक जीव एक जगत एक ईश्वर इस प्रकार तीन प्रकार जीव एक नहीं अनेक जीव जगत अनेक अनेक प्रकार ईश्वर इसे अनेकमेवि प्रतिभादीन होता है एक अनेक इसके होते हुए अनेकों को प्राप्त करता है किसके दृष्टि से कैसा दृष्टिया पुनरनेक ब्रम्मण अवगम्य है किन कि दृष्टि से एक अनेक ब्रह्म में तद विवध विषयधर्मग्राही मुद्देक्षा वैज्ञानिके विभिन्न प्रकार विषयधर्मग्रहण कर दृष्टि मुग्ध विवेक विकल हो जाता है उनके उनकी दृष्टि से विविधाश्चर्य विषय धर्माश्चर्य विविध विषय धर्मा विविध नाना प्रकारे विषय धर्म विषय के धर्म शब्द स्परू प्रसाद विषय उसके धर्मों को ग्रहण करने वाले ये बहुत शोभन बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है जिसको विषय धर्म है जिसको ग्रहण कर, ग्रहण करने वाले ग्रहीण मुग्ध चराना तदग्राहित तो या विषयधर्म के ग्रहण करने से मुग्धम ईक्षणम ये शांत मुग्धम का अर्थ मोहग्रस्त विपर्यस्तम भ्रांत तो हो जाता है विवेक विकलम ईक्षणम ये शाम ईक्षण दृष्टि ज्ञान अंतकरण जिनका मोहग्रस्त हो जाता है विवेक रहित तो हो जाता है ऐसे तेसाम दृष्टियाँ उन अज्ञानी के दृष्टि से विषयधर्म विषय ग्रहण करने से ही विवेक रहित हो जाता है अंतकरण इसलिए कश्चित धीर प्रत्येक आत्मा नम अक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छा कोई धीर ही प्रत्येक आत्मा नम अक्षत प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है जब आवृत चक्षु चक्षु इंद्रियों को आवृत करता है विशेष स्रोत बहिर्भा प्रवाह उसको रोक करके बंद करता है विषय ग्रहण में इंद्रिय जो प्रवृत्त होते हैं उसमें इंद्र में पटुता और अंतकरण में संस्कार वासना बढ़ती है ऐसा होने पर फिर आत्मचिंतना नहीं होता है उसको रोकने से ही अंतकरण शुद्ध होता है विवेकवान होता है नहीं तो विषय ग्रहण करने से अंतकरण विवेक रहित हो जाता है भ्रांत हो जाता है तो उसको रोकने के लिए ही इंद्रिय के द्वार प्रवाह को रोकना पड़ता है विवेक क्षण ये शाम दृष्टि ब्राह्मणों अनेकत्वधी न तत्व तो अनेक तो तो तो नहीं है शांत दृष्टिया तो जब अंत कौन शांत हो जाता है इंद्रिय के प्रभाव को रोकने पर विषय चिंतन बंद हो जाता है तो शांत होने पर शांत दृष्टिया तो समयुक्त तस्म अनेकत्वे प्राण तस्म एक तस्म प्राणा प्रामाणिकम उसे भ्रमण में एकत्व ही प्रामिक शांत दृष्टि से निश्चय बताया उसमें ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन प्रदर्शनपूर्वक परम गुरु आगमशास्त्र से व्याख्यात प्रणेतृत् व्यवस्थिता प्रणमति एकत्रके तो प्रतिपाद्यपरदेवता का नमस्कार किया स्मरण अभी ग्रंथ प्रणेता उनके भगवान शंकराचार्य के परम गुरु आचार्य गोविंद ही गुरु उनके गुरु गौड़पादाचार्य <advisory throat> ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वक ग्रंथ रचना का प्रयोजन दिखा करके प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वक प्रयोजन आचार्य ने क्यों ग्रंथ रचना की उसका प्रयोजन दर्शन पूर्वक परम गुरु ने परम गुरु है आचार्य के आगम शास्त्र से व्याख्यातस्य से प्रणय तत्व व्यवस्थित ये आगम शास्त्र के व्याख्यात हो गया मानव को ग्रंथ उपनिषद के साथ तो कार्य का है उसका प्रणेतृत्व ते व्यवस्थित रचना रज, करने वाले और उसे व्यवस्थित है तो प्रणाम करते प्रज्ञा वैशाख वेद जल जलनिधेर वेद नाम स्तम भूतान्कमतजनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्या तारुण्यादुग्धारा मृतमरेदुर्लभम भूतहेतु यस्ज्यापूज्यम गुरुमनु पादास्म सात सात अक्षर में यति सात सात अक्षर पड़ता है प्रज्ञा वैशाख वेद क्षिपित जल निधिर प्रज्ञा वैशाख वेद क्षिता जल निधिर वेद नामस्थम प्रज्ञा है वेद प्रज्ञा ही वेद प्रज्ञा प्रज्ञा वैशाख वेद वैशाख वैशाख प्रज्ञा को बुद्धि को वैशाख जैसे मंथन करते समुद्र के मंथन करके अमृत निकाला निकाले थे इसी प्रकार ये संपूर्ण वेद को मंथन किया गया भेद समुद्र को प्रबंधन करने के लिए मंथन दंड होगी प्रज्ञा प्रज्ञा रूप जो वैशाख वैशाखी मंथा उसका प्रज्ञा वैशाख वैशाख का, का, का बेदा, बेदा प्रज्ञा रूप वैशाख मंथन दंड को क्षेपण करके क्षोभित जलनिधिर क्षोभन किया गया मंथन किया गया जलनिधि समुद्र है कौन सा समुद्र वेद नाम न वेद जिसका नाम वेद रूप समुद्र को प्रज्ञा रूप मंथन दंड के द्वारा करके तो क्षेत्र किया गया संचालित तो किया गया मंथन किया गया इसे करके अंतरस्थम अमृतमिदम अमर दुर्लभम भूतहेतुर उद्धारा, उद्धार उद्धार उद्धार किया मंथन करके हम अमृतम ये जो शास्त्र है अमृत है अमर दुर्लभम जो समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकला उसको तो किस प्रकार देवताओं को मिल गया अमृत को तो प्राप्त कर लिया यह जो अमृत है दुर्लभम क्योंकि विवेक वैराग वैराग्य आदि साधन संपत्ति के बिना प्राप्त नहीं होता है इसलिए उनके देवताओं को का वैराग्य नहीं से उनको दुर्लभ है इस अमृत का उद्धार क्यों किया था कारुण्ञ भूत हेतु भूतों के लिए उद्धार किया है करुणा से क्यों करुणा हुई द्वितीय पाद में क्या भूतानि आलोक्य मग्नानि अविरत जनन ग्राह समुद्रे समुद्र घोर समुद्र में भूत सौ मग्न है डूबे हुए इनको देखकर देख करके आलोक्य तो समुद्र कैसा है अविरत जनन ग्राह घोरे अविरत निरंतर जनन जन्म जन्म मरणादि ग्राह ग्राह मगर, मगर मगर समुद्र में है ये जन्म मरणादि ग्राह सदृश उससे घोर है भयंकर है जो समुद्र इसी समुद्र में भूत डूबे हुए जन्म मरण चक्र में डूबे हुए डूबे हुए मतलब उसमें समुद्र को पार होने का कोई रास्ता नहीं उनको देख करके कारुण्ञ भूत हेतु धार ये अमृत का उद्धार किया वेद रूप समुद्र की मंथन करके प्रज्ञा रूप दंड के द्वारा मंथन करके ये जो देवताओं के लिए दुर्लभ इदम अमृतम उद्ध धार जिन्होंने उद्धार किया तम पूज्याभि पुझे पूज्य पुझे के भी पूज्य गुरु तो पूज्य उनके भी पूज्य पूज्याभिपूज्यम पुझे परम गुरुम गुरु परम गुर अमु पादपाते न तो पाद पाते ही पादा पात पाता पाद पाता उनके पाद दो पाद में पात पतन बहुचन बार बार पाद पाद पाद होकर के नमस्कार करता है यो ही कारुण्यादिद ज्ञानाख्यम अमृतम भूतहेतु तदुपकाराथम उद्धार तम परम गुरु न तोस्मी ऐसे अन्वय यही कारुण याद करुणा से ही ये अमृत को निकाला कौन सा अमृत एकदम ज्ञान आख्यम ज्ञान नाम जिसका। <coughs> ज्ञान रूप अमृत को भूत हेतु तो, भूत के लिए तदुपकारार्थम पुत्र के उपकार के लिए उद्धार उद्धार किया तम परम गुरु नमस्कार करता न अमुम अमुम अमुम सूचितम् कहा परमगुरुम अमुमी चाहे पूर्वशस अपृक्षत सूचित अमु करम गुरु अमु पूर्वशसवश अक्षसूचित यद्य अद अमुबंध दूर के लिए विपक्ष प्रयोग होता है तो किंतु सामने अमुम पुरा पश्यसि देवरुण इसे टीका निध्याय अमूं पूरा पश्य देवारूँ सामने है उसको देखते अद शब्द से अरोचा दृष्ट अपृक्ष में प्रयोग होता है इसलिए पूरा देश सन्नीतत्व अपृक्षता सूचित परम गुरु पूज्यां अतिशय पूज्य आचार्य से सधिगत आचार्य परम गुरु पूज्यों का भी पूज्य पूज्यां अतिशय पूज्य अत्य पूज्य है आचार्य किले परमगुरु गौपादाचार्य पूज्य पूज्य रूप से निश्चित है नमस्कार प्र, नमस्कार प्रक्रिया प्रकटये कैसे नमस्कार पाद पादाते न पाद तद पाद परमगुज पाद तय स्वीय से उत्तम पाद सक्य अपना उत्तम शिव सिर का पाता बहुचन, भूय भूयो नम्री भाव नमृ भाव बारह बार शिवर बार को लेकर उसमें लगाना तो भूय भूय नम्री भाव ते ऐसे पाद पाद न उसमें आचार्य ज्ञानाख्यम अमृत कथम कथम भूत उधतवापेक्षाया उक्त ज्ञानाख्य अमृत किस प्र किस प्रकार अमृत है कथम भूतम उधतवान्न कैसा है, ना है, ना। है। का अंतरस्थ वेदनाथ वेद के अंतरस्थित अमृत कसास्थम वेदना वेद के अंतर्गत स्थित कथमितला प्रज्ञा वैशाखेदिवित चलन प्रज्ञा है मेधा सहित प्रजा एवं मेधा ग्रंथारण सामर्थ्य उसके सहित प्रज्ञा है विलक्षण बुद्धि वैशाख हो वैशाख का अर्थ मंथा है तसे वेद का अर्थ वेधन क्षेपण उसी मंथ दंड को जिसमें मंथन डाल कर उसी अधिका मंथन करते उसी मथान को उसमें डालते डालकर क्षेपण करते इस प्रकार यहाँ प्रज्ञान को मंथन को इसमें क्षेपण करके उसके द्वारा क्षिपित हो मंथन किया गया परियालोचित था। यह मंथन पर्यालोचन बार बारह वेद का अंदर में क्या है सब आगे पीछे सब विचार करके निश्चित किया गया जन निधि समुद्र वेदनामा वेद ना ना। जिसका नाम है वेद रूप समुद्र तस्य अंतरे अभ्यंतरे स्थित है इदम अमृत का उद्धार किया उक्त ज्ञानामृत से प्रसिद्धाद अमृताद अभांतर वैषम आदर्श है जो प्रसिद्ध है अमृत समुद्र से निकला उसे ये विलक्षण है ज्ञान नाम का अमृत अबांतर वैषम्य वैषम्य दिखाते ही अमृतत्व समानदिकरण भी वैषम्य अबांतर प्रसिद्ध प्रसिद्ध अमृत वैलक्षण है क्या है दुर्लभम अमरेर् दुर्लभम वो तो अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया था ये तो देवताओं के लिए दुर्लभ यही वैलक्षण है यदि भगवता नारायणे न ना क्षीरसागरांतरावस्थित अमृतम समुद्रतम तदेव कथनचित अमरा ले रे भगवान नारायण ने के अंतर अमृत का उद्धार किया देवता और अश्र दोनों पक्ष में मंथन करके तदेव कथनचित अमरा ले रे किसी प्रकार देवता प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से भगवान की उनसे उद्धार करके अस रक्षा करके उनको दिया इदम् तो ते रणायस लभ्यम नवती ये जो ज्ञान अमृतम ऐसे जैसे वो समुद्र से निकला अमृत उनको अनायास से प्राप्त हो गया भगवान विष्णु की कृपा से इस प्रकार यह अमृत प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ज्ञान और सामग्री संपन्न नहीं रेवल सामग्री है तो सामग्री से जो युक्त है उनके द्वारा ही प्राप्त होगा ज्ञान का सामग्री साधन के बिना प्राप्त नहीं होता है ज्ञान की सामग्री तो श्रवण सामग्री साधन चार है ज्ञान के लिए त्रयोदशाध्यामिका अमानितम अदितम अहिंसा ख्यातिरमी इत्यादि ये सामग्री संपन्न होने पर ही प्राप्त होगा ज्ञान सब्देश यदि कारुण्यादम अमृतम आचार्य वेदोद्ध वेद उधेर भूतोपकारा उद्धृत कथम तरी कारुण्य तादुर्भूत तो इतिहास यदि कारुण्य से करुणाक्त होकर के ये अमृत आचार्य ने निकला भगवान गोड़पादाचार्य ने वेद उदाध नामक समुद्र से उदा दिए समुद्र भूतोपकाराथम भूतहेतु भूतोपकार के लिए उद्धार किया कथम तरी कारुण्य से प्रादुर्भूत ऐसे करुणा उनकी कैसे हुई आचार्यों की प्रकट कैसे हुई इत्याशं है भूतानी आलोक्य मगना अविरत जननी ग्राहक हो रे इनको देख करके समुद्रवत दुरुत्तार संसार ये से समुद्र के पार होना तैयारी करके कठिन संभव नहीं ये संसार से दुर्तार दुखेन उत्तार हो ये संसार को पार होना ज्ञान के बिना संभव नहीं तस्मिन अविरत अविरतम तो अनरत निरंतर सततम निरंतर यानी जनना जन्म विग्रह ग्रह ग्रौना। ग्रहण विग्रह विशेष विविध सरग्रहण कवि क्या सर्य मिलता है मनुष्य पशु पक्षी कीट पेड़ पौधे नरक में कभी जाता है विभिन्न प्रकार सर्ज ग्रहण करता है तहानी वो ग्राह जलचरा जैसे समुद्र जल में ग्राह मगरे जैसे जन्म मरण आदि विभिन्न प्रकार सर्ज ग्रहण करते हैं यही दुख देने वाले तेर घोरी उसे क्रूर भयंकर है समुद्र उसमें मग्नानी, हानि डूबे हुए डूबे हुए क्या उद्धार होने की और संभावना नहीं मग्न संकल्प संकल्प नष्ट हो गया कि आगे पार होने की आशा ही आशा ही नहीं ज्ञान दुस्ध्य है इसलिए संसार उत्तरण संकल्प उनका नष्ट हो गया साधन संपन्न नहीं ज्ञान प्राप्त तो दुर्लभ है इसलिए संसार से पार होना बड़ा कठिन है परवसाने भूतानी वो तो परवश हो गए पारवश ही काम कर्मादिदि नहीं उससे ही परवश होकर के डूबे हुए उदार की संभावना नहीं उनको देख करके उपलब्ध कारुण्यम आचार्य से प्रादुराशि प्रकट हो गई करुणा तब ये अमृत निकाला तत सेमृत उद्धृत्य भूतेभ्य दत्वा रक्षित अमृत देवेद से निकाल करके भूतों को दे करके उनकी रक्षा की परम गुरु भगवान शंकराचार्य की परम गुरु गोरपदाचार्य अथा अधुना सगुभक् विद्या प्राप्तवंतरंगीकृत तदीय पाद सरसीयजुगल प्रणमती अभी अपने गुरु का नमस्कार स्वगुभक्ति गुरु, गुरु की भक्ति विद्या प्राप्त हो अंतरंग साधन तो मान करके तदीय पाद जो युग पाद युगलम पादे सरसर कमल सरसि रूह प्रादुर्भावे प्रादुर्भाव होने वाले कमल पाद कमल युगलम यानी कि पाद कमल युगल द्वंद्व को प्रणाम करते हैं। लोक भाषा प्रतिहति मगमत शात मोहांधकार मज्जोन्म्ज घोरे दो दनवती त्रासने में घोरे दनवती त्रासने में त्दवाश्रितासमय प्राप्तिरग्रियामोगा तत्द पवनीयौ विनुदौ नम से बोलो लोक भाषा प्रतिहति मगमत शांत मज्जो मज्जो यशकुपजनो दंवतीसने नमस्ते योक भाषा प्रज्ञारूप आलोक के भाषा किरण प्रकाश के द्वारा शांत मोहांधकार प्रतिहतिम अगमत गुरुजी के प्रज्ञा रूप आलोक के भाषा से प्रज्ञा है ज्ञान उनके उससे आलोक सदृश प्रकाश रूप उसके भाषा भा दीप्ति प्रकाश उसके द्वारा ज्ञान से मोहांधकार शांत मोहांधकार अपना अंतकरण स्थित मोह रूप अंधकार प्रतिहतिम अगमत नष्ट हो गया घोरे त्रासने में जो के है मज्ज उन्म्ज कभी मज्जन कभी उन्म्जन उन्म्जत कभी मग्न हो जाता है कभी निकल जाता है ऊपर अज्ञान क्या है जब कभी प्रलय काल में अंतकरण में डूब जाता है लीन हो जाता है कार्य रूप से नहीं रहता है और अन्य काल में कार्य रूप से प्रकट हो जाता है कभी अभिव्यक्त हो जाता है कभी अनभिव्यक्त कभी अभिव्यक्त होकर संसार रूप से दुख देता है कभी अनभिव्यक्त प्रलय काल में सस्वती काल में रह करके अज्ञान रूप से है ऐसा जो महाअंधकार अज्ञान है घोरे असकृत उपजन उदमती त्रासन में ये घोर समुद्र है असकृत उपजन बार बार जन्म होना ये समुद्र में त्रासने भयंकर में अंधकार मेरा अंधकार अज्ञान रूप अंधकार नष्ट हो गया केवल मेरा नहीं यद आश्रिता नाम श्रुति सम विनय प्राप्ति रग्र यमोगा जिनके पाद में आश्रित होने पर सबका श्रुति सम विनय प्राप्ति ही श्रुति समय विनय श्रुति है श्रवण मनन विधिशन से तो सबन ज्ञान समय है उपरती विनय है अनुधत्य ये अग्रिया श्रेष्ठ प्राप्ति होती अमोघा अमोघा अभ्यर्थ व्यर्थ नहीं सफला तत्पादो पावनियो उनके जो पाद कमल है दोनों पवित्र करने वाले भव भय विनोदो भव संसार भय को नष्ट करने वाले सर्वीर नमस् सौ प्रकार वाघ शरीर से वाणी से और मन से नमस् नमस्कार तम अस्मद गुरु पाद सर्वभाव नमस्य गुरु के पाद सर्वभाविका तो वांग मनोदेहां प्रभावी वांग मनो देह वाणी मन और देह नमसे नम्री भवामी संबंध तौ च जगत सर्वी पावनियो पवित्रतया पवित्रत आद्य तो पादे जगत सर्वी पावन सौ का हई पवित्र धन्यवाद पवित्रतया अत्यंत पवित्र अनुसे तो पवित्रपाद्य सौक पवित्रकर्गीके निर्वृण देते तौ नाम स्वधीना सर्वेशाव संसार उनके संबंधी पाद संबंधी प्रणाम करने वाले उनमें आश्रित होने वाले संसार तत्परत भ संसार असंसारिक भय स्व अपनिद कारण अज्ञान के साथ संसार को नष्ट करके पुरुषार्थ परिस्ति कुरवाते करता है पादकन दो पुरुषार्थ मुख्य प्राप्त करते हैं कराते परिसमाप्ति ताने व गुरुन विषय गुरु का विशेषमें यज्ञा लोक भाषा मे त्रास मेका मम शात अंतकोहांधकार अंतक स्थित तस् व्याकता है तो अविवेक व्याकता है तो अविवेक तरण यदनाज्ञान कारण अनाद तद यसा प्रज्ञा आलोक तस्वीती अज्ञान नष्ट हो गया जिनके आलो प्रज्ञारूप आलोक के दीप्ति से प्रज्ञा ही आलोक प्रकाश तस्य से दीप्ति तया उसी प्रकाशे प्रथ अत विनाश अगमत गतवत नष्ट हो गया तत्द उसी पाद नमस्कार करता न केवलम कव अज्ञाव आचार्य प्रसादा प्रसादावग्छत तुच्छवती किंतु तत्म अनर्थ जातमी केवल अज्ञान ही आचार्य के कृपा से नष्ट होकर तुच्छ हो गया इतनी तुक्ष होता है ये बात नहीं किंतु तत्कार्य में अनर्थ जातम तो अज्ञान के कार्य अनर्थ वर्ग सब नष्ट हो जाता है तुच्छ हो जाता है क्योंकि कारण निवृत्त स्थिति में अलभमान कारण है अज्ञान उसके नर... निवृत्ति होने पर कार्य नहीं रहता स्थिति को प्राप्त नहीं करता आभासी बहुत आभास हो जाता है नष्ट हो जाता है असमर्थ हो जाता है एक आ मजो मज्ज विशेषण असकृत अनेकस देवतिर आदि योनिषु योम उपजन नानाभिध देह भेद संग्रह असो एव उदनबान उदधि ये समुद्र है असकृत उपजन जिसमें बार बार जन्म होता है योनि में एवं उपजन नाना भीत देह भेद जन्म होता है नाना देह विशेष को संग्रह करता है प्राप्ति होती देह विशेष की प्राप्ति उदनवान उदनवाई देह विशेष ग्रहण करना उदनवान्न उधती समुद्र तस्त्रसनेसने भयाव अत्यंत त्रासने में भयाव कदाचित यथोत्तम अज्ञान कार्यूपण अज्ञान कदाचित कार्यरूपण है मज्ज मग्न हो अभिव्यक्तम अवतिष्ठते अनभिवक्तम मग्न हो गया मतलब अनविवक्त हो गया तदेव चवस्था विषय तद्रूपेण उन्म्जत उन्म्जत उन कार्य अभिव्यक्त हो जाता है कभी अभिव्यक्त नहीं होता है डूब गया कभी अभिवक्त हो गया उन उन्मजत ऊपर उठ गया अभिव्यक्तम अनर्थ करम परिवर्तित रहता है कभी है कभी नहीं कभी कारण रहता है अन्य काल में सृष्टि कार्य रूप से रहता है तदेवम अति क्रूरे संसार सागरी क्रूर भयंकर संसार समुद्र में परवर्तम अज्ञानम स कार्य के साथ अज्ञान को आचार्य प्रसादा अपनीत तो आसी ये अज्ञान आचार्यकृपा से नष्ट हो गया न केवल एकस्य ममेव यथोत तो फल प्राप्ति मेरा ही ये लाभवा ये फलप्राप्तिपलाभ एक नहीं आचार्य प्रसाद आविर्भूत आचार्य कृपा से प्रकट हो गया ये फलप्राप्ति ये केवल नहीं किंतु कि तो तरणपरिचर्यापराना अनेसापी भूयसा उनके चरण परिचर्या सेवा परायण अनेक बहुत भूयसा यदौ आश्रिता श्रुति समय प्राप्तिरग्र यम होगा यहाँा गुरूण पादय आश्रिता जिन गुरु के पाद कमल के आश्रित होने पर अन्य शाम अभी शिष्या ना बहुत शिष्य होता है तद्य शुश्रूषा प्रणय प्रणयी मनीषा जो शाम उनकी सुसुसा ये प्रणयी मनीषा प्रणय वाले प्रणयी अनुरक्त <coughs> मनीषा बुद्धि ऐसे बुद्धि वाले इसमें शिष्य सेवा करने में अनुराग बुद्धि वाले अनुरक्त बुद्धि वाले श्रुति सम विनय प्राप्ति श्रुति की प्राप्ति सम की प्राप्ति विनय की प्राप्ति सृति का श्रवण केवलश्रवण नहीं फल सहित तो श्रवणलन फल है मनन निर्दितासन मनन निर्दित आसन सहकृत श्रवण जान ये सूचि वमे शांति इंद्रियपरती विन अवनति नम्रता अनुदत्यम प्राप्ति हुई अनौधत् ता अग्रिया प्रतिष्ठित सिद्धि ये अमोघा प्रतिष्ठा यस्मादमो अमोघाय व्यर्थनी सफला श्रवणादीना प्राप्ति श्रवणियों की प्राप्ति सफल है जो श्रवण करता है यदि मन निध्यासन वैराग्यादन नहीं तो सफल तो नहीं है किंतु ये सफला श्रवणादिना प्राप्ति तस्माद अग्रियतम तस्या संभाव्यती इसलिए अग्र का श्रेष्ठ है क्योंकि सफल है तदेव आचार्य प्रसादात् आत्मनु अन्य बहूना पुरुषार्थ परिसंभवा आचार्य की कृपा से अपना अन्य बहुत का पुरुषार्थ साम संभव आचार्यपरिचरण पुरुषार्थका आचरणीय आचार्य की सेवा पुरुषाथका आचरणीय कार्यक्रम मंगला चलने विष्णु कृष्ण सामया विरचित विविधद्वैतवर्ग निसर्गा दुखाता मधुर सच्चिदेक स्वभान विधिमुख विमुख नेति वंदे वाचा धियाचा पदमी जगता कलता विष्णु कृष्ण सनायारचित्वर्ग विष्णु कृष्ण विष्णु भवन तो कैसा है समया विरचित विविध द्वैत वर्गम समय विरचित विविध द्वैत वर्गम ये अपने माया से विभिन्न द्वैत वर्ग की रचना की निर्सर्गत उत्खात अनखात उत्खात अनर्थ सार्थम यत वर्ग रहित है उत्खात स्वभावत ही उत्खात नष्ट हो गया उखड़ गया अनर्थवर्ग स्वभावत ही अनरहित शुद्धस्वूपे आत्मा निरवधिधुर मधुरानंदूपे निरवधि निरतिश आनंदूपे सच्चिदेक आनंद सच्चि ऐसे जो भगवान, आज्ञा आत्मा साक्षात्कार करके अहमस्प्रकार <coughs> आत्मा एकम आज्ञा सामंता ज्ञाप्त साक्षात्कार करके वो कैसे परमात्मा विधिमुख विमुख विधिवाक्य के रहता विधिमुख विमुख विधिवाक्य के दौरान उनका प्रतिपादन नहीं होता है अभी तो नेत ने गीत नेत नेति निषद मुख से कहा गया वंदे वाचा धिया अपदमी जगतामास्पद वाचा ध्यान पदमी वांग बुद्धि के अभिषेय होने पर भी वाचा ध्यान चपदमी वागर अंतरण बुद्धि के अभिषेक होने पर भी परी कलिता जगतामास्पणी माने के अभिषेक होने पर भी कल्पित जगत का आस्पद अतिष्ठान हे आश्रय एम को नमदे घोड़पादी भाष्य व्याख्या व्याख्याते सम्मता व्याख्या व्याख्याते सम्मता गौड़पाद्य भाष्यस्य व्याख्याते सम्मता व्याख्या सम्मिता निर्मिता संयम पुरुषोत्तम अर्पिता गौड़पादय मंडिक ग्रंथ उसका भाष्य है भाष्य व्याख्या उसकी व्याख्या है व्याख्यात सम्मता व्याख्या सबके सम्मत है स्वीकृत सम्मिता सम्यक मित निर्मिता बनाई गई स्वयं पुरुषोत्तम अर्पिता पुरुषोत्तम के पास अर्पण किए, की गई व्याख्या भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम की वंदना करते आनंद के लिए हाष्य के अंत में ये श्री गोविंद भगवत पुज्यपाद पाद परमहंस परमहंसपरव आचार्य श्रीशंकर गौड़पाद आगमशास्त्र विवरण अलात श्याख्यम चतुर्थ प्रकरण समाप्त परमहंसपरव आचार्य श्रीशुद्धानंदपूज्यदशिष्यगवद आनंद जान विरचिता गौड़पादभाष्यटीकायात शात्याख्य चतुर्थ प्रकरण